दीपिका में तृतीय पंक्ति में दीपिका में है और द्वितीय पंक्ति में नित्य ज्ञानाधिकरण की ये पदकृत्य में दिया देखिए प्रथम पंक्ति में दिया समवाय संबंध नित्य ज्ञानवान ईश्वर नित्य ज्ञानवान ईश्वर और कदाचित का ज्ञानवान जीव ये हो गया अभी कहते हैं यहाँ नित्य ज्ञान का अधिकरणत्व ईश्वरत्व ये हुआ पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर से सद्भाव है किम प्रमाणम न प्रत्यक्षम तो प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष अगर होगा तो बाह्य होगा अथवा अभ्यंतर होगा दोनों विकल्प किया तो बाह्य नहीं है क्योंकि अरूपी द्रव्यत्व इसलिए बाह्य इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा और अभ्यंतर भी नहीं होगा आत्मा सुखादि व्यतिरिक्त जो आभ्यंतर होगा आत्मा में उत्पन्न होने वाला सुख दुख ये सब ये मन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा इसलिए उसका अभ्यंतर कहते हैं अभी कहते हैं आत्मा सुखादि व्यतिरिक्त ये जो ईश्वर है ये आत्मा का उत्पन्न होने वाला सुख अथवा तो आत्मा आत्मा अर्थात आत् जीवात्मा नया के मत में जीवात्मा प्रत्यक्ष है मन के द्वारा ईश्वर किंतु मन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि ईश्वर ना आत्मा है ना सुख है ना दुख है ना राग है ना ये द्वेष है जितने उनका मनोप्रत्यक्ष है उसमें से कुछ नहीं है इसलिए ये आंतर प्रत्यक्ष भी नहीं है तो प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ ना पी अनुमान, लिंगा अभावात। भी अनुमान लिंग अभाव अर्थात ईश्वर विषय को अनुमान नहीं हो पाएगा लिंग नहीं है पूर्व पक्ष कराए ना भी आगम तथा आगम अभाव सिद्धांत कह रहा है कि न क्षिति अंकुर अधिकम कर्तृजन्य कार्यवात घटवत अनुमान ये प्रमाण है ये, ये मुक्तावली में देते हैं ये तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि देखिए ये तो क्षिति और अंकुर क्षिति तथा पृथ्वी अंकुर ये जो वृक्ष का होता है ये सब कर्तजन्य क्यों कार्य जो कार्य होगा वो कर्तजन्य होगा दृष्टान्त दे दिया घटवत घट गट में हेतु रहेगा घट में साध्य भी रहेगा साध्य क्या है कर्तजन्य तो अभी व्याप्ति कैसे हो जाएगा यत्र, यत्र तो तर्ट, तर्ट, तर्ट, तर्ट, तर्ट, और क्षिति अंतरादिगम ये भी कार्य है तो होने से उसमें भी कर्तजन्य तो रहेगा और वहाँ तो कोई अन्य जन्य मतलब अन्य करता है ये निर्णय नहीं है नहीं होने से और इसलिए कहेंगे ईश्वर ही वहाँ करता है उस प्रकार की और कर्तृत्व तो का लक्षण देते हैं उपादान गोचर ज्ञान चिकित्सा कृत्रिम कर्तृत्व और उपादान समवायिक कारण समवायी कारण को विषय करने वाले अपरोन जो जो पदार्थ बनाएगा उसका समवायी कारण को विषय करने वाले अपरोक्ष ज्ञान कुलाल को मिट्टी का अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए कभी जाकर के वो उसका कर्ता बनेगा उपादान गोचर ज्ञान ये पहले होना चाहिए आगे चिकित्सा चिकित्सा जो जो, जो जनक होगा करता होगा उसके अंदर में पहले चिकित्सा होना चाहिए और कृतिमान कर्ता होने से पहले उसको कृति होगा तभी तो कार्य करेगा आगे तो उपादान गोचर और ज्ञान कृति कृति अर्थात तो करने से पहले जो अंदर में प्लानिंग होता है ना उसी को प्रयत्न कहते हैं प्रयत्न शारीरिक प्रयत्न नहीं उससे पहले क्योंकि प्रयत्न आत्मा में उत्पन्न होता है नया है क्या मतलब है तो मानसिक मतलब साधारण भाषा में उन लोग जो प्लानिंग कहते हैं वो ही है इच्छा प्रयत्न और ज्ञान ईश्वर में ये तीन धर्म रहता है ज्ञान इच्छा प्रयत्न सकल परमाणु आदि सूक्ष्म दर्शित्वाद ईश्वर सर्वज्ञ होगा क्योंकि जब सृष्टि आरंभ होगा मुख्य प्रलय तो वो लोग नहीं मानते अवांतर प्रलय मानते हैं तो अवांतर प्रलय होने के समय परमाणु से मिलकर के दीवणु को होगा तो परमाणु को जोड़ करके दिवणु को बनाना ये परमाणु हो गया वहां उपादान कारण समय कारण तद तो विषय अपरोक्ष ज्ञान ईश्वर को होना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि परमाणु आदि सूक्ष्म दर्शित्वाद ईश्वर सर्वज्ञ होगा ऐसे में एक लोग कहते हैं और आगे कहते हैं स सर्वज्ञ सर्ववित बीच में स नहीं है यह सर्वज्ञ सर्ववित ये मुंडक श्रुति है यह सर्वज्ञ सर्ववित यश ज्ञान अयम तप तस्माद्रम्ह नाम रूपमन चात है इस प्रकार के ये मुंडक है प्रथम का छ सात आठ सूत्र मंत्र संख्या होगा नया लोग कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद आगम अपि तत्र प्रमाणन पहले तर्क देते हैं अनुमान देते हैं बाद में कहते हैं आगम अभी ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है कहा प्रत्यक्ष नहीं है अनुमान नहीं है आगमन नहीं है पूर्व पक्ष कहाँ सिद्धांत कह दिया कि अनुमान है और आगमन भी है प्रत्यक्ष नहीं होता है ईश्वर का प्रत्यक्ष तो नहीं होता है वायु का प्रत्यक्ष ये नब्बे लोग मानते हैं प्राचीन न्यायिक लोग नहीं मानते हैं आकाश प्रत्यक्ष नहीं न्यायिक लोग नहीं मानते वेदांतिल और साक्षी भाष्य कहते हैं मानते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता है वो तो शब्द गुणकत्व तो है ना उसका अनुमान करते हैं क्योंकि शब्द गुण है गुण होने से कोई आश्रय द्रव्य होगा पृथ्वी जल तेजवायु नहीं है नहीं होने से आकाश ही होगा अन्य पदार्थों तो अनुमान तो से सिद्ध करते हैं परमाणु परमाणु में क्रिया होगा क्रिया होगा धर्म धर्मों के चलते जीवों का तो ये सबको करने वाला ईश्वर है परमाणु मिलकर के दियोणु को होगा देवणु का त्रेणु का ऐसे प्रकार सृष्टि होगा उपादान कारण और निमित्त कारण ईश्वर उनका निमित्त उपादान कारण भिन्न भिन्न है परमाणु निमित्त कारण उपादान ईश्वर निमित्त कारण जैसे मिट्टी और कुल ऐसे वहाँ परमाणु और ईश्वर अच्छा और आगे देते हैं जीव का लक्षण कहते हैं वही दीपिका में अधिकम जीव लक्षणम अर्थात सुख समवाई कारणम हम, हम जीव हो जाएगा मनुष्य अहम ब्राह्मणो अहम इत्यादि सर्वत्र अहम प्रत्ये शरीर से विषयत्वात शरीरम आत्मा चेत् कहेगा पूर्व पक्ष मनुष्यः अहम् जब कहता है ब्राह्मणों अहम् सर्वत्र जब अहम् प्रत्यय होता है वह तो शरीर तो को लेकर ही अहम प्रत्यय करता है तो शरीर है से विषय प्रत्यय से होने से शरीरमे आत्मा चेत पूर्व पक्ष कहने से नया ही कहता है कि शरीर से कर पाद आदि नाशे शरीर नाशा आत्मनोपी नाशापते नया के लोग कहते हैं कि कर का हाथ का अगर टूट गया तब वो शरीर नाश हुआ अभी तो नूतन शरीर हुआ अभी नया कहेंगे वो नूतन शरीर को कौन बनाया ईश्वर बनाता है क्योंकि अभी अगर उंगली कट गया अभी वो पूर्व नहीं रहा पूर्व शरीर नहीं रहा तंतु पट अगर एक तंतु नाश हो गया वो पूर्व पट नहीं रहा क्योंकि तत् तंतु नष्ट तंतु समवेत तो पटो भी नहीं है ये एक नूतन पटो है ये पटो कौन बनाया कहते हैं ईश्वर बनाते हैं इसी प्रकार की इसी अभी नया हैं नाखून को इसलिए वो लोग शरीर का ये नहीं मानते है अवय नहीं मानते वो नहीं है अर्थात तो उसको शरीर का अवयव नहीं मानते हैं ये बयाकरण लोग इसको मानते हैं ये अंगो बोल करके मानते हैं तेन अचे तथा तो युतम जो अर्थात तो कहीं अगर सेलून का बाहर में वो बाल पड़ा है उसको देख करके कहते ना मनुष्यों का है कहते हैं तो वो तो वहाँ स्वीकार करते हैं अंग बोल करके स्वीकार करते हैं स्वांग में वो आता है लेकिन नया एक लोग कहेंगे वो नहीं होगा करफ आदादि नाशे शरीर नाशा तो शरीर का नाश हो जाने से आत्मा का भी नाश हो जाएगा क्यों आत्मा को अगर शरीर मानेंगे तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा ना भी इंद्रियाणाम आत्मात्व इंद्रिय भी आत्मा नहीं कह पाएंगे सिद्धांति कहता है क्यों तथा तो अगर इंद्रिय को आत्मा कहेंगे अभी श्रोत इंद्रिय आत्मा होगा ना, चक्ष इंद्रिय आत्मा होगा यो अहम घटम अद्राक्षम सो अहम इधानी स्पृशा पूर्व पक्ष न्यायिका पूर्व पक्ष यहाँ न्याय ग्रंथ पढ़ते ना सिद्धांति यहाँ न्यायिका है वेदांति नहीं है पूर्व पक्षीय जहां जैसे होगा यही तो चार बाग तो इंद्रिय को आत्मा मानने से कहेंगे भिन्न भिन्न इंद्रिय होने से किसी को आत्मा कहेंगे और प्रत्यभिज्ञा होता है कि जो मैंने घट को देखा सो मैं अभी घट को स्पर्श कर रहा हूं तो अभी स्पर्श करने वाला और देखने वाला ये दोनों एक ही है अगर आप इंद्रियों को आत्मा कहेंगे भिन्न होना चाहिए तो ये सिद्ध होता है कि अर्थात तो इंद्रिय आत्मा नहीं है क्योंकि जो देखा वही स्पर्श कर रहा है में इति इति अनुसंधान अभाव प्रसंगात अगर इंद्रियों को आप आत्मा कहेंगे तो अनुसंधान प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए और अन्य अनुभूते अन्य से अनुसंधान अयोगात हेतु देते हैं श्रोत इंद्रिय अथवा चक्षु इंद्रिय हो गया आत्मा उन्होंने अगर देखा कि स्पर्श इंद्रिय जो ग्रहण कराए ये तो भिन्न आत्मा है दो इंद्रिय हो गए, दो अलग अलग आत्मा है एक का ग्रहण दूसरे को अनुभव नहीं होना चाहिए तो अनुसंधान प्रति विज्ञान नहीं होना चाहिए तस्मात्त तो देह इंद्रिय व्यतिरिक्त तो जीव सुखादि वैचित्र्या प्रतिशरी भिन्न ये नया एक लो विरुद्ध में कहते हैं सुखादि वैचित्र्या आत्मा प्रति शरीरम भिन्न क्योंकि वो लोग सुखों को आत्मा भी मानते है इसलिए कहते हैं सच न परमाणु परिमाण ये जो आत्मा ये परमाणु परिमाण नहीं है ये आत्मा को परमाणु परिमाण कौन कहता है टीका में बीच में देखिए वेदांती किरणावली में बीच में दिया है ना वेदांती नस्तु आत्मा नो अणुपरिमाण अभ्युभगत वेदांतर ये दोष डाल दिया वेदांति न आत्मा का अणुपरिमाण अभ्युभगत मतम ये वेदांतियों में जो ये होते हैं ना माध्यमत वाले द्वैताद्वैतवादी वाले विशिष्टा विशिष्टाद्वैतवादी वाले ये लोग आत्मा को अणुपरिमाण मानते हैं तो इसलिए उनको अब वेदांति बोल करके ये उनके सर पर डाल देते हैं अभी कहते हैं कि आत्मा अणु नहीं होगा मूल में तो सचन परमाणु परिमाण शरीर व्यापी सुखादी अनुपलब्धि प्रसंगात्मा अगर अणु परिमाण हो जाएगा तो जिस स्थान पर रहेगा उसी स्थान पर ही अनुभव होगा अन्यत्र नहीं होगा न मध्यम परिमाण मध्यम परिमाण मानने वाले ये जैन लोग होते हैं जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा तथा सती अनित्यत्व तो प्रसंग न जो मध्यम परिमाण होगा वो अनित्य होगा या तो अणु परिमाण नित्य होगा नहीं तो विभू परिमाण नित्य होगा गटपट नदी पर्वत जैसा शरीर जैसा अगर आत्मा को आप मध्यम परिमाण मानेंगे तो वो अनित्य होगा क्योंकि दो ही परिमाण नित्य होंगे या तो अणु हो सकता है नहीं तो परम महत परम अणु ये दोनों नित्य होंगे कोई भी मध्यम परिमाण होगा तो वो तो अनित्य होगा ही क्योंकि मध्यम परिमाण सर्वदा सावयव होगा अवयव मिलकर के होंगे तो होने से वो अनित्य होगा ही न मध्यम परिमाण तथा तो सती अनित्य तो प्रसंगे न कृतहान अभ्यागम प्रसंगात कहीं अनित्य प्रसंग हो कहते हैं ये दोष आ दो जाएगा कृतस्य हान अकृतस्य अभ्यागम ये हो जाए अच्छा तस्मात नित्यो विभु जीव इसलिए जीव नित्य है और विभु है जो आत्मा जीवात्मा है वो भी नित्य है और विभु है और नया का ये भी नियम है की मन के द्वारा आत्मा दिखेगा वो भी सो आत्मा का ही प्रत्यक्ष होगा परात्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा एक हर किसी का शरीर में सभी आत्मा रहेंगे रहने पर भी केवल स्व आत्मा का प्रत्यक्ष होगा दूसरा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्या जीतन हाँ ज्ञान आश्रयतन अर्थात जिस समय में ज्ञान सुख दुख इच्छा इत्यादि कुछ उत्पन्न होंगे उसी समय में ही आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है जब कुछ नहीं रहेंगे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा अच्छा आगे मन का लक्षण मन का वृत्ति मन का, का क्यों किसका है आत्मा का है तो इसलिए मन का कोई बात ही नहीं आत्मा में वृत्ति हुआ तो मन उसको देख लिया इस प्रकार के तो चेतन बनेगा चेतन बनेगा नहीं ये जो विचार उठा ये चेतन है इसका प्रकाश से वो जड़ो आत्मा भी प्रकाशित तो हो जाएगा तभी जाकर के आत्मा दिखेगा ज्ञान है वो चेतन खाली ज्ञान अच्छा हाँ ज्ञान ही चेतन है जिस समय में आत्मा में सुख दुख इत्यादि उठेंगे उस समय में वो सुख दुख का प्रत्यक्ष होगा और विषय के ज्ञान भी होगा सुख ज्ञान वा हम कहेगा ये जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान ही प्रकाश रूप है उनके मत में वही चेतन है तो उसके चलते आत्मा प्रकाशित तो हो जाएगा आत्मा क्या उनका आत्मा का मैं हूँ खुद छोड़ेगा थोड़ी वो तो अनुभव है ना मैं हूँ उसके लिए और सारे श्रुति भरे हुए हैं आत्मा को तो रहना ही पड़ेगा को तो जानते हैं मन जानता है, वो आत्मा को जानता है आश्रय तो नहीं अर्थात ज्ञान आश्रय त्यो न सुख आश्रय त्यो नो तो जड़ तो जड़ तो है ज्ञान चाहिए नो भी उसका नहीं आत्मा को नहीं है तो है हाँ। चेतन मत, तो चेतन मतलब ज्ञान चेतन है हाँ। इसलिए सुश्रुति में ज्ञान नहीं होता है इसलिए आत्मा जड़ है ज्ञान ना, ना।, ना। बुद्धि क्या है एक मत में वो तो अलग गुण है मन तो एक द्रव्य है वो आत्मा में उत्पन्न होगा ना समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होगा ज्ञान तो कैसे नित्य है, है इसलिए जड़ो हो जाता है आत्मा आत्मा हुआ परमाणु हुआ इतने सारे नित्य हैं उनका नित्य तो बहुत ज्यादा है अच्छा आगे पढ़िए मन के लिए समाज तो कही सुख आदमी क्या समझ लेंगे गोबरी कही सुख में क्या विभक्ति वसन होगा ना नदीर हो जाएगा आधी सुखम होने से आधी सुखम आदि ये शाम सुखादि अथवा यु सुखादि आगे तस्य उपलब्धि आगे तस्य साधन सुख का उपलब्धि का साधन उपलब्धि अर्थात ज्ञान सुख का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का साधन मन हो गया और वो इंद्रिय भी है न्यायिक मन को इंद्रिय मानते हैं। है। तत् प्रत्यात्म नियतत्वात प्रत्यात्मा के लिए अलग अलग होने से अनंत होगा और परमाणु रूपम नित्यम च परमाणु भी है नित्य परमाणु रूप है नित्य तो उसका परिमाण परमाणु परिमाण है उपलब्धि नाम साक्षात्कार जो ज्ञान अनुभव तथा च सुखादि साक्षात्कार सति इंद्रियव इंद्रियम ये विशेष अंश कह दिया और सुखादि उपलब्ध साधनम ये विशेषण कह दिया तो ये दोनों को सति सप्तमी लगा करके कहते हैं सुखादि साक्षात्कार मूल में है सुखादि उपलब्धि का अर्थ हो गया साक्षात्कार साधन का अर्थ हो गया कारण इसलिए कह दिया सुखादि साक्षात्कार कारणत्व और इन्द्रियव मनुष्य लक्षण इंद्रिय आगे इंद्रियव मात्र उक्त तो यह छूट गया इंद्रियत्व मात्र उक्तऊ तो, केवल इंद्रिय अगर कहेंगे तो इंद्रियत्व मात्र उक्तऊ तो, चक्षुराद अतिव्याप्ति खाली इंद्रिय मन कहेंगे चक्षुरादि में अतिव्याप्ति व्याप्ति होगा अतः तो सुखादि साक्षात्कार विशेषण तो दिया गया खाली विशेषण कहेंगे सुखादिव तो, सुखादि साक्षात्कार का कारण क्या दोष होगा आत्मा अगर रहेगा तभी तो सुखादि साक्षात्कार होगा ना आत्मा नहीं रहे पर भी सुख का अनुभव हो जाएगा हो चाहिए इसलिए कहते हैं कि अगर विशेष्य नहीं देंगे इंद्रिय नहीं देंगे आत्म नहीं अति व्याप्ति सुखादि साक्षात्कार का कारण आत्मा भी है क्योंकि से आत्मा में सुख उत्पन्न होगा आत्मा हो ये सब भी है आत्मान सुखादिकम प्रति समवायी कारण तो इसलिए खाली अगर आप कहेंगे सुखादि साक्षात्कार ये आत्मा में भी अति होगी अतः तो इंद्रिय स्वरूप विशेष उपादान इंद्रिय ये विशेष्य बना करके यहाँ दिया गया लक्षण में कैसे कहाँ आदि सुख दुख आदि आदि कहने से ज्ञान और इच्छा कृति ये जो होते हैं धर्मा धर्म संस्कार ये तीन को छोड़ करके बाकी आत्मा में जो उत्पन्न होते हैं धर्मा धर्म का नहीं होता है और संस्कार संस्कार नहीं बता आगे दक्षिण पार्श में दीपिका में प्रथम पंक्ति में दिया स्पर्श रही सती क्रियावत्व मनुष्य तो खाली स्पर्श रहितत्व कहेंगे तो कहा जाएगा वायु आदि में जाएगा इसलिए कहते हैं क्रियावत्व न स्पर्श रहित तो वायु तो नहीं आकाश आदि में जाएगा तो वह जाएगा तो क्रियावत्व कह देंगे खाली क्रियावतम कहेंगे तो कहाँ जाएगा पृथ्वी आदि में जाएगा तो इसलिए स्पर्शरहित तत्व तो कहना पड़ेगा स्पर्शरहित रहित भी है क्रियावान भी, भी है जितने क्रियावान है ऐसा मूर्त है मूर्तत्व तो क्रियावतम मूर्तत्व तो कहने से पृथ्वी जल तेज वायु और मन पांच आते हैं तब क्रियावत्म कहने से पांच आ गए स्पर्शवत्व कहने से चार उसे निराश हो गए मना रहेगा ठीक है आगे क्रियावत्तम कहने से कोई विभू पदार्थ में क्रिया नहीं होगा आकाश काल दीघ आत्मा इसमें क्रिया नहीं होगा तो पृथ्वी जल, तेज वायु मनो ये पांच में क्रिया होगा इसलिए क्रियावत्तम और तुम कहते है खाली क्रियावत्तम कहेंगे तो पांच में जाएगा अभी हमको पृथ्वी जल तेज वायु विचार का निराश करना है विचार स्पर्श वाले मन वो दिए हैं किंतु सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना वो भी निष्कृष्ट क्योंकि इंद्रिय कह दिया और ये भी दूसरा लक्षण देते हैं मानो चक्षु सन्निकर्ष होता है ना ना किसके लिए सुखों के लिए चक्षु कोई आवश्यक नहीं वो तो विषय ग्रहण होने के लिए इंद्रियों की आवश्यक है विषय ग्रहण होने से आत्मा में सुख तो वो उत्पन्न होगा वो अलग है आगे देखिए दीपिका में आगे सुख इत्यादि हाँ समय समय कहा तो वो तो नहीं है ये तो तो तो तो तो अलग तो ये कहते हैं अर्थात ये प्रारंभिक अवस्था मेरे में हो रहा है कहते हैं मेरे में हो रहा है मन में कहा हो रहा है तो कहेंगे इसलिए कहते हैं आत्मा में उत्पन्न होगा इस प्रकार मान सकते हैं आगे दीपिका में एक, एक आत्मना आत्मा मन आवश्यकम प्रत्येक आत्मा के लिए एक अलग अलग मनो होना चाहिए वही दीपिका में द्वितीय पंक्ति एक एकम इति आत्मनाम नाम अनेकत्वाद मनसाम अभी अनेक आत्मा अनेक होने से मन भी अनेक हो जाएगा अनंत हो जाएगा परमाणु रूप कहा गया मध्यम परिमाणत्व अनित्व प्रसंगात् मन अगर मध्यम परिमाण होगा सावय होकर करके अनंत हो जाएगा और कहेंगे मन विभू हो तो कहेंगे ननु मनो विभू स्पर्श रहित द्रव्यवाद आकाशादी आका आकाशादी ये स्पर्श रहित द्रव्य है और विभू है मानव भी स्पर्श रहित द्रव्य है और उनसे ये भी, भी विभू हो इति चेत नया कहता न मनस विभुत्व आत्म मन संयोगस्य से असमवाय कारण से मन अगर विभू हो जाएगा कोई भी ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष होने के लिए आत्म मन संयोग चाहिए तो आत्मन संयोग असमवायी कारण है अगर आप मनो को भी विभू मानेंगे आत्मा मनोसंयोग जो कि ज्ञान का असमभाविक कारण है तो भावात वो नहीं होगा आगे कहते हैं ज्ञानो अनुपपत्ति प्रसंगात क्यों आत्मा संयोग नहीं होगा मनो अगर विभू हो जाएगा तो आत्म संयोग क्यों नहीं होगा उसके लिए कहते हैं न विभू द्व संयोग अस्तु इति वाच्य दो विभू का बीच में संयोग निक मानते नहीं अगर दो विभू का बीच में संयोग मानेंगे क्या होगा दो विभु नित्य होंगे मन भी विभु होगा नित्य होगा आत्मा भी विभु है नित्य है दोनों का संयोग नित्य होगा अनित्य होगा? होगा नित्य होगा तो कहते हैं तब तो, तो संयोग से नित्यत्व न तो संयोग तो भी नित्य होगा आत्मा मन संयोग सर्वदा रहेगा तब सुसुप्ति अभाव वो तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा और अभी कहते हैं कि अगर आप मनो को परमाणु रूप मान लिए, तो फिर ये कैसे सुसुप्ति हो जाएगा पर तो मनो को परमाणु रूप मानने से मन जब पूरी तत्व के अंदर में जाएगा तब और उस समय में ज्ञान नहीं होगा क्योंकि नियम है कि पूरी तत्व बाह्य देश में मन आत्मा का संयोग होने से ज्ञान उत्पत्ति होगी जब पूरी तत्व तो का अंदर में जाएगा और पूरी तत्व तो बाह्य देश और आत्म मनोसंयोग नहीं रहेगा ने। तो नहीं रहने से ज्ञान नहीं होगा अगर आप मनु को विभू मानेंगे तो पूरी तत्व तो बाह्य देश और संयोग आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा तो रहने से फिर ज्ञान उत्पत्ति का कारण रहेगा तो सर्वदा ज्ञान होगा इसको आगे कहते हैं पूरी तत्व तो व्यतिरिक्त तो प्रदेश आत्मा मनोसंयोग से सर्वदा विद्यमान तो से सर्वदा ज्ञान उत्पन्न होगा तो फिर ये सुसुद्धि नहीं होगा और अणुत्व आत्मा को अणु मानेंगे तो क्या लाभ होगा यदा मन पूरी तति नाड्याम प्रवेशति पूरी नाडी में जब प्रवेश करेगा तदा सुसुक्ति यदा निस्सरती बहिरागछति तदा ज्ञानोत्पत्ति रीति अणुत्व सिद्धि ऐसा नया एक लोग कहते हैं मन का अगर आत्मा के साथ संयोग होगा पूरी तरह तो बाह्य देश में मन चल सकता है शरीर के अंदर में नाडी में मन चलेगा पूरी तरह तो बाह्य देश में जब आ जाएगा आत्मा वहां विद्यमान है तो आत्मा मनोसयोग वहां होगा पूरी तो बाह्य देश में आत्मा मनोसयोग होने से ज्ञान उत्पत्ति होगी आत्मा है किन्तु पूरी तरह तो अंत देश आत्मा मनोसंयोग ज्ञान उत्पत्ति का कारण नहीं है पूरी तत्व बाह्य देश आत्मायोग ज्ञान उत्पत्ति का कारण है ऐसे उनका सिद्धांत तो तो? तो है क्या चाहिए अगर अंदर मानेंगे तो अनुमान्य से तो जब पूरी का अंदर में जाएगा तो पूरी तत्व बाह्य देश आत्मनोस रहेगा रहे तो नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा वो निमित्त है पूरी तत्व बाह्य देश आत्म मनुष्ययोग वो निमित्त है तो निमित्त से निमित्त नये ज्ञान नहीं होगा सो सत्य आगे त्र पृथ्व्या सप्तल चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम दो अंश दे दिए चक्षुर मात्र ग्राह्य भी होना चाहिए और गुण भी होना चाहिए खाली अगर गुणो कहेंगे तो कहाँ जाएगा रूप लक्ष्य है रसादी और चक्षुर मात्र ग्राह्य कहेंगे तो अभाव रूपा भाव और रूपत्व जाति रूपत्व जाति और रूपा भाव ये भी चक्षमात्र ग्राहमें तो जाएगा आगे तच रूपा भाव चक्षमात्र ग्राह हो, हो जाएगा नियम खाली कह देने से होगा आपको प्रमाण करना पड़ेगा ना होगा बताइए कैसे हो जाएगा एक दृष्टांत दृश्य घटा हुआ रूपा भाव विचार से हो कैसे रूप का अभाव चक्षुर मात्र ग्राह्य होगा ये जो आप वस्त्र पहने हैं उसमें रक्त रूप का अभाव है कैसे पता चला आप सकल रूपों का अभाव वो नहीं होगा किन्तु एक रूप अभाव अन्य रूप वाला में दिखेगा तो रूप अभाव का ज्ञान है तच तो अच्छा, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र ये सात प्रकार के हो गए पृथ्वी जल तेजो वृत्ति समाजते ही है? तेजाशी अगे तस्में तेजांशी हो गया तेजु यश तो ये रूपाना यहाँ तो से एक वचन हैृथिवी जल तेजो वृत्ति विसर्ग कहा गया वृत्ति क्या क्या नपुंसकोमर नपुंसक पृथ्वी में तो किम सप्त सधिव्या अभासुरशु जले भास्वशुक्ल तेजस रूपम लक्ष्य न्याय चक्षुरशिष्ट गुणत्म चक्षुर मात्र लक्षण विशिष्ट गुणत्म क्योंकि लक्षण में दो अंश है ये चक्षुर मात्र ग्राह्य हो गया और ये गुण हो गया दो अंश जहाँ आ जाएंगे सति सप्तमी लगेगा अर्थात ये विशिष्ट को कहेगा अभी दो अंश हो गया इसलिए कहते हैं चक्ष मात्र ग्राह्य विशिष्ट गुणत्व ये रूप का लक्षण हो गया खाली विशेष्य मात्र उपादन है विशेष कौन है गुण रसादो अति व्यक्ति अत चक्षुर मात्र ग्राह्य तो विशेषण देना पड़ेगा अभी तावन मात्र उपादन है तावन मात्र अर्थात चक्षुर मात्र ग्राह्य इतना कहने से यो गुणो यो सब टोपी छूट गया यो गुणो यद इंद्रिय ग्राहिष्ठा जाति तद इंद्रिय ग्राह्यात यहाँ अभाव को दिया नहीं है यो गुण जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण होगा उस गुण में रहने वाला वो जाति भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा इति नियमत तद वाराणाय विशेष्य बी में भी टोपी थोड़ा कम है विशेष्य उपादान खाली कह देंगे चक्ष मात्र ग्राह्य तो ये रूपत्व में भी जाएगा इसलिए गुण कहना पड़ेगा चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर चक्ष इंद्रिय चक्षुर मात्र ग्राह्यत्म ये मात्र शब्द का क्या अर्थ कहते हैं चक्षुर चक्ष मात्र शब्द का अर्थ कहते हैं चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो चक्षुर मात्र ग्राह्य होगा चक्षुर भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य होगा तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य सती और चक्षुर ग्राह्यत्वम चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य हो और चक्षु के द्वारा ग्राह्य हो तो ये हो गया चक्षुर मात्र शब्द का मात्र शब्द का ये तात्पर्य हो गया मात्र पद अनुपादाने, चक्षुर चक्ष ग्राह्यत्वम इतना ही अगर कहेंगे चक्षुर ग्राह्यत्म ये रूप में जाएगा, जाएगा। और कहा जाएगा रूपत्व में आगे आप गुण कहे है ना आप पद हटा दीजिए चक्ष ग्राह्य गुण है।, भी है। तो मात्र पद अनुपाद ने संख्या सामान्य गुण है अति व्याप्ति संख्या संयोग विभाग पृथक ये समझ जाएगा चक्षुर चक्ष्य विशिष्ट गुणत्व सत्व। संख्या जो है चक्षुर ग्राह्य है पृथक ये इसे पृथक है चक्ष से ग्रहण नहीं होगा होगा अभाव में जाएगा तो यहाँ गुण कह दिया इसलिए और अभाव में नहीं जाएगा तो चक्ष ग्राह्य गुणत्व विशिष्ट में चक्षुर ग्राह्य विशिष्ट गुणत्व संख्या में रहेगा तो उसमें अति होगा अतस्त वारण आये मात्र पदम संख्या अभी मातृपद कह देने से चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण कहने से संख्या में नहीं, नहीं जाएगा चक्ष मात्र ग्राह्य गुण संख्या नहीं है क्यों स्पर्श से भी ग्रहण हो जाएगा इसलिए कहते हैं तत्र चक्षु ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व से सत्वादारण मात्र पदम संख्या से भी ग्राह्य होते चक्ष संख्या चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नहीं है अच्छा अभी आप चक्ष मात्र ग्राह्यत्वम का अर्थ पंचम पंक्ति में कह दिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य सति चक्षुर ग्राह्यत्व तो इसमें जो चक्षुर भिन्न इन्द्रिय अग्राह्य सति चक्षुर ग्राह्यत्म खाली चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य तो इतने ही चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ कह दीजिए चक्ष मात्र ग्राह्यत्वम उसका अर्थ कहेंगे चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यम इतना कह दीजिए तो ये जो गुरुत्व है वो चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य है गुरुत्व किसी इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा क्या चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य है तो अगर आप चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ करेंगे चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व ये गुरुत्व में जाएगा गुरुत्व में जाएगा तो इसलिए कहते हैं अतिद्रिय गुरुत्वाद वारणा चक्ष ग्राही थी। ये चक्ष ग्राह्य कहाँ कहे हैं? जो चक्षुर मात्र ग्राह्य तुम नाम चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य सती चक्षुर ग्राह्य तुम ये चक्षुर ग्राह्य तुम को लेना है इसलिए वहा कुछ थीटा बिटा अल्फा चित्र दे करके फिर ये चक्षुर ग्राही आई थी इसके ऊपर समान चित्र देखे नहीं तो मूल का चक्षुर ग्राह्य खोजेगा अतिन्द्रिय गुरुत्वादो अति व्याप्ति वारणा चक्ष ग्राह्य अर्थात जो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का जो अर्थ किया उसमें जो विशेष अंश है चक्षुर ग्राह्य उसके लिए अच्छा तभी चक्षुर चक्ष मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ क्या हो गया चक्षुर भिन्न चक्ष्यक्ष ग्राह्य ग्राह्यतम हुआ अभी कहते हैं अत्र लक्षण है ग्राह्यत्म नाम ये ग्राह्यत्व क्या है कहते हैं प्रत्यक्ष विषयत्व ये गया ग्राह्यत्व और अग्राह्यत्म हो जाएगा तद अषयत्व तद बद से प्रत्यक्ष तो ग्राह्यत्व का जगह में प्रत्यक्ष विषयत्व लिखिए और अग्राह्यम का जगह में प्रत्यक्ष अभिषयत्व लिखिए तो प्रत्यक्ष विषयत्व अर्थात प्रत्यक्ष तो विषयत्व अभी और अग्राह्यम का यह अर्थ मिला अभी चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व में है चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य अग्राह्य के स्थान पर लिखेंगे प्रत्यक्ष अभिषेत्व और चक्षुर ग्राह्यत्म ग्राह्यत्म के स्थान पर लिखेंगे विषयत्म तो अभी तथाच भिन्न जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किसके स्थान पर लिख के स्थान तो पर प्रत्यक्ष अषय चक्ष जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जन्य किसके स्थान पर लिखे ग्राह्य जन्य प्रत्यक्ष इति फलितो फलि यह अर्थ सिद्ध हुआ अभी शंका करने वाला कहता है कि ठीक है आप अभी लक्षण बना दे चक्षुर मात्र ग्राही और गुण होना चाहिए प्रभा घट संयोग रूप लक्षण से अतिव्याप्ति प्रभा घट संयोग यह स्पर्श इंद्रिय पता चलेगा आंख बंद करके अभी घट में आलोक है नहीं पता चलेगा इसलिए कहते हैं प्रभा घट संयोग रूप लक्षण से अभी प्रभा घट संयोग ये संयोग है अभी संयोग में रूप का लक्षण गया क्यों गया कहते हैं तस् चक्ष मात्र ग्राह्य गुणत्व चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण है तो इसको वारण करने के लिए गुण पद से कहेंगे विशेष गुण कहेंगे तो लक्षण हो जाएगा चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण ये लक्षण हो जाएगा तो चक्ष मात्र ग्राह्य गुण कहने से कहा गया संयोग में गया इसलिए विशेष गुणों कह देंगे संयोग विशेष गुण नहीं है नहीं है नहीं। वो सामान्य गुण तो विशेष गुण कहने से वो वारण हो जाएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अभी आपका अभी आपका लक्षण कितना हो गया विशेष गुण अब मात्र पद क्यों दिए थे मात्र पद क्यों दिए थे संख्यादी सामान्य में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अभी आप गुण में विशेष गुण दे दिए तो संख्यादी का वारण हो, हो जाएगा हो जाने से मात्र पद व्य होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है न एवं विशेष गुणत्व तो घटित लक्षण अभी आप लक्षण में गुणों के स्थान पर विशेष गुण दे दिए तो लक्षण विशेष गुण से घटित तो हो गया इस लक्षण में संख्या अतिव्याप्ति अभाव अभी विशेष गुण संख्या नहीं है अति व्याप्ति नहीं होगा तो मात्र पद वैथम मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा इति ऐसे पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता कि मात्र पद चाहिए अर्थात चक्षुर मात्र ग्राह्य होना चाहिए और विशेष गुण भी होना चाहिए तो क्यों मात्र मातृपद दिया जाएगा चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण ये सांसिधिक द्रवत्व जल में जो द्रवत्व प्रभाव होने का जो सामर्थ्य वो एक विशेष गुण है रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह, स्नेह सांसिद्धिक द्रव इत्यादि भावनाता शब्दों वैशेषिकाह गुण इसमें सांसिधिक द्रव जो है वो विशेष गुण है अभी आप लक्ष्मण कहते हैं चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण मात्र पदों को हटा देंगे तो ये सांसिधिक द्रवत्व में भी जाएगा वो चक्ष ग्राह्य है तो अभी कहते हैं जल मात्र वृत्ति सांगसिद्धिक सांग में बिंदी है अच्छा जल मात्रवृत्ति सांसिधिक द्रवत्वादो अति व्याप्ति उसको बारण करने, करने के लिए तद उपादान क्या पद हटाने से सांसि का द्रवत्व में गया मात्र पद इसलिए अति को वारण करने के लिए तद उपादान तद कहने से मातृ पद देना पड़ेगा अभी आपका लक्षण हो गया चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण इतना हो गया अभी आगे कहते हैं अथवा चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण रूपम इस प्रकार के कहने से जो परमाणु रूप है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य है नहीं है तो अभी परमाणु रूप में अव्याप्ति होगा इसलिए आपको जाति घटित लक्षण करना पड़ेगा जो रूप घट में रहेगा वो चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण है घट में रहने वाला उसमें रूप उसमें तो रूपत्व जाती है वही ही रूपत्व तो जाती परमाणु रूप में भी रहेगा तो जाति घटित तो लक्षण करने से वो व्याप्ती दो होगा इसको कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुण लक्षण वास्तव लक्षण तो ये करना पड़ेगा चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मत गुण तो ये अगर जाति अगर हम कहेंगे लक्षण चक्षुर मात्र ग्राही विशेष गुण परमाणु रूप में अव्याप्ति होगा किंतु अगर हम ये जाति घटित तो लक्षण करेंगे कौन सा जाति कहेंगे जो रूपत्व जाति अभी रूपत्व जाति मान परमाणु रूप होगा होगा तो हम लक्षण कह देंगे रूपत्व जातिमान रूप सर्वत्र तो जाएगा सभी रूपों में जाएगा अभी लक्षण समन्वय हो गया तो रूपत्व तो जाति के लिए कहते हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यम जाति तो ये रूपत् तो, रूपत्व तो जाति का लक्षण करते हैं और रूप का लक्षण करेंगे रूपत्व तो जातिमान रूपम इस प्रकार के लक्षण करेंगे रूपत्व का ज्ञान कैसे होगा कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति ये रूपत्व है तो जाति घटित लक्षण करने से परमाणु रूपों में भी रूपत् तो जाति रहेगा और अब नहीं होगा चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद गुणु परमाणु परमाणु रूप में, पर्मान। नहीं। पर्मान में। नहीं। जाएगा नहीं। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन सा जाति है रूपत्व तो जाति ऐसे जाति मद रूपत्व तो जाति मद कौन होगा रूप हो। कौन सा रूप होगा परमाणु रूप ना घट रूप दोनों। सभी हो जाएगा और वह गुणा है है। लक्षण परमाणु रूप में भी गया क्योंकि रूप मात्र के रूपत्व तो वाला होगा तो रूपत्व तो वाला लक्षण करने से सर्वत्र जाएगा ग्राह्य जाति कहते हैं हम परमाणु रूप में रहने वाला वो नहीं कहते हैं परमाणु रूपों को नहीं लाते हैं हम वो जाति को लेते हैं जाति कितने होगा रूपत तो वो जाति वो घटर रूपों में ग्रहण हो जाएगा तब तो हो जाएगा समान जाति वहां भी रहेगा इसलिए हाँ इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य हुआ वो जाते रूपत वो जाते चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद जाति वाला जाति मद होगा गुण तो ये हो गया हमारा रूप और रूप का लक्षण हो जाएगा चक्षमात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्वम तो यहाँ अन्वय करना है चक्षमात्र ग्राह्य जाति मत हो गया गुण गुणत्व तो नहीं चक्षमात्र ग्राह्य जाति मत हो गया गुण जाति हो गया रूपत्वम तदवान हो गया रूप वो हो गया गुण ये हो गया हमारा रूप और उसका लक्षण हो जाएगा चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्व जाति हाँ क्योंकि जाति कौन सा जाति को लेते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन है रूपत्व जाति वाला कौन होगा रूप होगा परमाणु का कोई बात नहीं है रूपत्व जाति तदवान रूप तो रूपत्व जाति वाला रूप घट रूप होगा ना परमाणु रूप होगा हो जाएगा इसलिए लक्ष्मण सर्वत्र जाएगा अभी आश्रय का रूप का आश्रय का कोई बात नहीं है हम रूप को ले रहे हैं जो कि रूप तो जाति वाला है होने से न प्रभा घट संयोगादो अति व्याप्ति इसलिए ये लक्षण कर देने से चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्व ये लक्षण तो हो जाएगा तो प्रभाव घट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगा क्योंकि वह संयोग है चक्षमा मात्र ग्राह्य जाति उसमें नहीं रहता है संयोग जो है चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला नहीं है वह तो स्पर्श इंद्र से भी तो जाति का ज्ञान हो जाएगा अच्छा संयोगत्व जाते मात्र तो अभावत। संयोगत्व जाति जो है वो मात्र ग्राह्य ये नहीं है घटपट संयोग तौगिंद्रीय ग्राह्य तदगत जाते तो संयोग है वो चक्रिया दिया विशेष गुणों ऐसे दिए थे अभी जाति घटित तो लक्षण करने से वो जरूरत नहीं जरुत। वो लक्षण अभी ये लक्षण हो जाए जरूर नहीं उनका जरूरत नहीं अभी विशेष गुणों कहते हैं कि गुण पद तो रखना पड़ेगा विशेष को हटा दीजिए घट पट संयोग से तौगिन्द्रिय ग्राह्यत्व घट पट संयोग तुगिंद्रिय ग्रहण होगा वो संयोग से जो संयोग जाति रहेगा वो भी तो ग्राह्य हो जाएगा इसलिए प्रभावित संयोग में जो रहेगा संयोग तो वो तो इंद्रिय ग्राह्य हुआ तो इंद्रिय ग्राह्य होने से चक्ष मात्र ग्राह्य जाति वो नहीं हुआ अभी हम लक्षण कह देंगे चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मत गुण आगे वो नियम तो दे प्रभा तो घट तो संयोग जो है वो संयोग स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य है अच्छा हाँ हाँ वो संयोग है घटपट में संयोग है घटपट संयोग स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य है है? तो वो संयोग में जो संयोगत्व है वो स्पर्शेंद्रीय ग्राह्य है घटपट संयोग में वही संयोगत्व प्रभावित संयोग में भी रहेगा संयोगत्व तो इंद्रिय ग्राह्य है नहीं है, नहीं है तो संयोग तो जाति मान जो संयोग है तो संयोग तो जाति हो गया तो इंद्रिय ग्राह्य तो ग्राह्य जाति मान प्रभा संयोग होगा तो ग्राह्य जाति मान प्रभा संयोग होगा क्योंकि तो तुगिंद्रीय ग्राह्य जाति कौन हो गया संयोगत्व संयोगत्व ये दोनों का बीच में संयोग है अब स्पर्श इंद्रिय ऐसी जान लेते हैं तो संयोगत्व ये भी स्पर्श इंद्रिय ग्रहण होगा क्योंकि ये न इंद्रिय न गृह थे संयोगत्व जाति स्पर्श इंद्रिय ग्रहण होता है अनुभव में नहीं आएगा ना ना बात ये है कि आपको प्रभाविती संयोग में अतिव्याप्ति हो रहा था प्रभाविती संयोग चक्षुर मात्र ग्राह्य ये गुण ऐसे कहने से अभी हम कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण नहीं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला गुण अभी चक्षुर मात्र चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण और चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला कहेंगे अभी चक्ष मात्र ग्राह्य जाति ये प्रभावित संयोग है क्या संयोग में रहने वाला जो संयोगत्व चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मत प्रभावित संयोग है प्रभावित संयोग ये चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला है नहीं न स्पर्श ग्राह्य जाति वाला भी है स्पर्शक ग्राह्य जाति वाला है आप अभी लक्षण करते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत तो से है है कैसे ना ना नहीं कहता हम कभी तो मान जो है वो तो गंद्रीय ग्राह्य जाति वाला है वो संयोग तुगिंद्रीय तो ग्राह्य वो संयोग नहीं है कहाँ कहाँ जाति वाला है तौगिंद्रीय तो ग्राह्य जो जाति है वो जाति वाला वो संयोग है वो है वो तो गंद्रीय ग्राह्य नहीं है गुण थो तो ग्राह्य नहीं तो ग्राह्य जो जाति है वो जाति वाला वो गुण है वो होगा तो अभी हम लक्षण कहते हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्य वो जो संयोगत्व तो है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति नहीं है वो तो ग्राह्य जाति भी है तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कहने से संयोगत्व आ जाएगा वो स्पर्श ग्राह्य भी है इसलिए रूपत्व को ही लेगा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम पूर्ण शंकर शंकराचार्य केशव वाधरायण शुक्रभा शुक्रपुर भगवंतोन